भद्रं द्रम तरणे शोण भद्रं पश्ये मेयज्रा स्थिर स्पष्ट पुशस्थर्कशे मेरे ओ शांति शांति शांति अथर्वेदी मांजू के कार्य का अला प्रकरण के उनचालीसवें कार्य का ऊपर विचार चल रहा था इस प्रकरण जो आरंभ हुआ है अजातवाद एक अधिष्ठान सत्य है त्रिकालावादी तत्व तो आत्मवस्तु है उसी में कल्पना हो रही भिन्न भिन्न भिन, प्रकार की कल्पना कर रहे हैं ये सारे दृष्टि सृष्टिवाद है वास्तव में उत्पत्ति किसी की भी नहीं है दृष्टि सृष्टिवाद है एक ही व्यक्ति को अनेक रूप में देखा जाता है अपने दृष्टि के आधार पर वो व्यक्ति दिखाई पड़ता है दृष्टि सृष्टिवाद के बारे में तुलसीदास ने रामायण में चर्चा उठाई है जब जनकपुर में धनुष की बात आती है अमित रूप प्रकटे ती कहा भगवान राम ने बहुत रूप धारण किया ऐसा रूप धारण नहीं किया लोगों ने अपने धारण से देखा राम को देखा जो धनुष उठाने आए हुए थे उनके तो बड़ा योद्धा के समान दिखाई दिया था जनक जीवन छोटे बालक के समान दिखाई दे रहे थे विश्वामित्री जीवन अपने शिष्य के रूप में दिखाई दे रहे थे वैसे ही श्रीमद् भागवत में भी दसम स्कन्द में कंसा धनुषज्ञ करता है ये दोनों के सामने धनुषज्ञों की चर्चा है राम के विषय में वे कृष्ण के विषय में राम के विषय में तो जनक राजा जनक सीताजी का स्वयं करना चाहते थे जो धनुष को तोड़ सकेगा उठाएगा जो धनुष को उठा देगा गांडी धनुष को उसे हमारी कन्या देनी है किंतु तो? मामा कंश जी धनुषज्ञ कर रहे थे कृष्ण को मारने के उद्देश्य से धनुषज्ञ के बहाने आ जाए बस उसको मरवा देना है इसलिए कर रहे थे तो वहां रंग में जब भगवान कृष्ण जाते हैं सुखदेव जी ने एक चित्रण किया है दृष्टि से जुड़वाद मल्लानाम अशेर दृढ़ तत्त्वं परं कुलदेवतेति स्त्रीण वरों स्फूर्तिनाजनोंसत्तिभुजा अनेक स्विशिशु में दिखाई देती है वृष्टीना कुलदेवतेतिर सजे बृण्यतिहाश निर्जित मल्ला लोग थे लड़ने के लिए तैयार थे उनको वज्र के समान दिखाई दिए वज्र रूप में दिखाई दिए मल्ला मल्लान असनी रूप भगवान कृष्ण असनी नहीं बने वज्र नहीं बने किंतु उस रूप में देखा होने वज्रा आए तो सब मरेगा हम मरेंगे इससे ऐसा लगा हूं नृणाम जबर सामान्य जो जंग थे उनको एक मनुष्य मनुष्य के रूप में भगवान ने अनेक रूप नहीं बनाया अपने धारणा से देखा त्रीराम मरो स्मरो मूर्तिमान और जितने भी महिलाएं बैठी हुई थी युवतियां बैठी थी उनको साक्षात साकार कामदेव के रूप दिखाया मूर्तिमान स्मरण दिखाया और गोपाल गोपाल भी बैठे थे वहां उनके अपने बंधु के रूप दिखा दिखा में दिखाए थे जिनको किसी को दिख रहा है बज्र रूप में किसी को दिख रहा है अपने बंधु के रूप दिखाई दी गोपाल नाम असत छुजाम शास्त्र जो राजा लोग थे असत दुराचारी राजाओं के एक शासक के रूप दिखाई और शोपित्रो शिशु अपने नंद बाबा और यशोदा मैया बैठे थे वहां उनको छोटा सा बालक के रूप में दिखाई अनेक रूप नहीं पता शोपित्रो पित्रो शिशु मृत्यु और भोजपते कंस जो सिंहासन में बैठा हुआ उसको साक्षात्ल के रूप में दिखाई मृत्यु और भोजपते साक्षात यावराज दिखाई दिया तो कृष्ण ईश्वर दिखाई दिया विराट अविदुषाम जो तो अज्ञानी जन थे उनको क्या है ये पता ही नहीं ऐसा लगा विराट रूप दिखाई दिया क्या है ये पता ही पता, ही पता ही नहीं चल पाया क्या चीज आया मृत्यु भोजपते विराट अविदुषाम तत्व परम योगी जो पहुंचे हुए लोग जो जीवन मुक्ति अवस्था में बैठे हुए योगी लोग उनको परम तत्व ब्रह्म रूप ने दिखाई दिए तत्व परम योग परम तत्व के रूप दिखाई दे भगवान कृष्ण और विष्टि नाम परदे कुलदेव तेत विदित और बृष्टि से उनको कुलदेवता मानते थे वे कुलदेवता के रूप दिखाई दे तो रंग बता साल रजा अपने बड़े भाई बलराम के साथ उस तो रंगभूम गए भगवान कृष्ण आया ये दृष्टि सृष्टिकार है भगवान ने अनेक रूप नहीं अपने दृष्टि से लोगों ने देता तो ये सृष्टि दृष्टिवाद की अपेक्षा दृष्टि सृष्टिवाद ही सही है और वेदांत में दृष्टि सृष्टिवाद की ही चर्चा होती है है जगत केवल दिखता है अधिष्ठान है जैसे रज्जु पड़ी है उसके ज्वलंत दृष्टान्त है कि अपने दृष्टि के आधार पर व्यक्ति कल्पना करता वहा सभी को सर्प बुद्धि नहीं होती वहा अज्ञानी बैठे हैं कोई वहां सर्प मान रहा है कोई उसको जलधारा मान रहा है कोई लाठी मान रहा है कोई भूमि के दरार मान रहा उस ऋषि को ऐसी उत्पत्ति कर रहा ना तो दृष्टि सृष्टिवाद है ऋषि एक ही है कल्पना भी करें तो एक ही कल्पना होना चाहिए अगर सबकी कल्पना एक नहीं हो भिन्न भिन्न है अपने दृष्टि के आधार पर कल्पना वैसे अधिष्ठान सत्य होता है सारे यहाँ अधिष्ठान कोई त्रिकालाधित क्रम है उसी में कल्पना है वेदांत का कर्म यही पारमार्थिक सत्य देखने पर दृष्टि सृष्टिवाद ही होता है ही चल रहा है ठीका मैं कहते यदम उत्पाद से अप्रिश्त तत्व तद अयुक्तम कहा पूर्वादि ने कहा कि महाराज आपने पूर्व कहा उत्पाद से अप्रिशदत्वाद ऐसा कहा था मैंने उत्पत्ति असंभव है कहा था पहले किसी की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है भ्रांति में है ये उत्पत्ति वास्तव में उत्पत्ति किसी को नहीं सकती है तो जो कहा यह ठीक नहीं है पूर्ववादि कहा अयुक्तम क्यों स्वप्न जागृत हो स्तोया कार्यकार आपने एक पूर्व में कहा था स्वप्न और जाग्रत में कार्यकाल भाव देखा था जागृत में जैसा देखता है स्वप्न में वैसे देखता है जागृत को कारण माना था स्वप्न को कार्य माना था आशंका असद जागृत दृष्टि स्वप्न प्रसिद्ध असद स्वप्न की दृष्टि में प्रस्तुत हो कार्यकाल भाव को वास्तविकता ले को लेकर के नहीं कहा कार्य का नहीं बोलते हाँ इतना जरूर है जागृत के जो संस्कार लेकर के स्वप्न को देखता है जागृत कारणों पे दिखाई दिया किंतु स्वप्न के संस्कार से जागृत को नहीं देख पाता है जैसे देखो जागृत में कल हमने किसी व्यक्ति का दर्शन किया होगा स्वप्न वो आया दर्शन हो गया जागृत के संस्कार स्वप्न का जनक हो जाता है देखा है किन्तु स्वप्न के संस्कार जागृत का जनक नहीं देखा है हमारे दिवंगत पितर लोग होंगे हमारे पूर्वजों दिवंगत हो गए तिरका स्वर्गवास हो गया जागृत में तो हमने कभी देखा उनको तो? किंतु स्वप्न में आज रात में देखा था तो आज दिन में हम दिखाई नहीं पड़ते रात में स्वप्न में वार्तालाप हुई थी उनके साथ हमारे पूर्वजों के साथ तो देवांगदल है। जागृत में नहीं पाए जागृत के वाले तो स्वप्न में पाए जाते हैं किंतु स्वप्न वाले जो होते हैं जागृत में नहीं पाए जाते इतने मात्र से जागृत को कारण माना हमें कल्पना की और स्वप्न को कार्य कहा वहां वास्तविक कार्य कारण नहीं होता सिद्धांत बताया जागृत होगा नहीं जानता नहीं। इतना ही गहरा इसको लेकर जागृत को कारण बोला यहाँ के संस्कार से वो देखता है इतने मात्र सिद्ध वहां वास्तविक कार्यकार नहीं मानते ये कहा था भाष्य हो गया था टीका वो कहते हैं जागृते दृष्ट स्वपने दर्शना जागृत स्वप्न प्रति कारण चेत तरी स्वप्ने दृष्टि जागृते दर्शना तस्वीर प्रति कारण की सीधे आशंका पूर्वादी कहता है महाराज जागृत में देखा हुआ वस्तु का स्वप्न में देखने से देखा जाता है देखा जाता है प्राय होता है ऐसा होने से जागृत स्वप्न प्रति कारण जागृत को स्वप्न के प्रति यदि कारण मानते हो आप पूर्वादी कह रहा है तरी तब स्वप्ने दृष्टि जागृते भी स्वप्न में देखा हुआ जागृत में भी देखा जाता है बोलता है देखा नहीं जाता यही गड़बड़ बोल रहा है। स्वप्न में दृष्टि देखा हुआ का जागृत में भी देखा जाता है इसलिए तस्वीर स्वप्न से जागृत क्यों नागृत कारण क्यों नहीं होगा ऐसा कहने पर कहा असत स्वप्न दृष्टा प्रतिबुद्व न स्वप्न में देखा हुआ जागा हुआ व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता तो स्वप्न को कारण नहीं मान सकते काल्पनिक कारण कार्य का जागृत स्वप्न स्वप्न जागृत स्वप्न तो में देखने पर असत स्वप्न दृष्टवा प्रतिबुद्धो नपश्य थी ऐसे कहा जगा हुआ व्यक्ति नहीं देखता उसको जैसे हमारे दिवंगत पिता है रात में हमने वार्तालाप की उनसे स्वप्न में देखा है जागृत में नहीं देख पाता कभी भी जागृत में जो दिवंगत हो गए उनके दर्शन हमें होगा ही नहीं स्वप्न में होता है तो स्वप्न के संस्कार से जागृत में नहीं हो देवी देवताओं का हम दर्शन किया होगा वार्तालाप किया होगा स्वप्न में ऐसा स्वप्न आता है कभी तो। किन्तु जागृत में उसके संस्कार से हमें देवी देवताओं के साथ वार्तालाप हो जाए ऐसा नहीं होता स्वप्न वाला संस्कार जागृत में काम नहीं करता इसलिए स्वप्न को कारण नहीं मान सकते ये कारण है अच्छा ठीक है कहा शुभ का आशंका में था पैदी द्वारा खंडनीय शंका उस मनु त्वे व स्वप्न जागृत कार्य में दी यदि थम उत्पाद अप्रसिद्धि पूर्व में आपने ही कहा था पूर्वादि कहता है हमारा आपने कहा था जागृत स्वप्न का कारण है तो जाग जागृत का कार्य स्वप्न है कहा था फिर उसका उत्पत्ति क्यों नहीं होगा आप कहते हैं एक स्वप्न कार्य है कार्य तो उत्पन्न हुआ है अब ये कहते हैं उत्पाद से अप्रसिद्ध पूर्व कार्य का बोला है कैसे बोला आपने कैसे कहेंगे उत्पत्ति कहा तो देखो वास्तविक उत्पत्ति बोली चाहती कहा था एक आधा भाषा हो तो तत्र यथा कार्यकाराव अभि अत्य हम जो वेदांती अस्माभि मान हमारे द्वारा वेदांतियों के द्वारा जागृत स्वप्न में जो कार्यकारण भाव माना जाता है शिष्ट इस है हमें मानना उसको सुन लो माने मन को एकाग्र करके हम क्या मानो वास्तविक कार्यकाल भाव नहीं मानना चाहते इतना है कि इसके संस्कार से मर्शन होता है इसलिए इसको कारण मानते उसको कार्य मानते इतनी बात वास्तव में यही वास्तव में उत्पन्न होता हो स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न एक है। कहा था अशद विद्यमान रजु सर्पल्प तो वस्तु जागृत नहीं जागृत में भी वस्तु नहीं था जो सोचने के लिए कारण बनता हो असद वस्तु थे रज्जु में जैसे सर्प विकल्प हुआ है वैसे जागृत के वस्तु भी उस अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म में कलित है देताओं तो मत यही है हमारी वस्तु दृष्टि हो गई जैसे रजु में सर्प दृष्टि होना है उसी प्रकार हमें उस सचिदान आत्मा में दृष्टि बन गई मकान आदि शरीर दृष्टि बन गई जागरूक धन आत्मा है हमारी दृष्टि बन जाए घट दृष्टि बन जाती है अधिष्ठान तो मिट्टी है घटना दृष्टि तो बन जाती है घूंढने तो पर बाहर भीतर मिट्टी मिल जाए सबा ही अभ्यंधरो अजायधेय बोलता है वो जो अजन्मा तत्व तो है ना कोई भी कोई भी कार्य उसको ले लो शरीर आदि लो कोई भी लो सारा खो जाएगी इसके बाहर भीतर टकोलने पर अधिष्ठान मिलेगा जैसे घट के बाहर भीतर सारा टटोल हो तो मिट्टी मिल रहा है अधिष्ठान वही है उसका वैसे ही, ही है तो जागृत में भी असत मान अवित विकल्पित जैसे ऋतु में विकल्पित सर्प होता है वास्तविक नहीं होता उसी प्रकार है जागृत वस्तु वस्तु जागृत हम देखकर तदभाव भावित उसके संस्कार से युक्त हो गया है उस वस्तु के संस्कार से युक्त हो गया ऐसा व्यक्ति तनमय हो गया संस्कार स्वप्न भी अब स्वप्न में गया, विकल्पयम्। भी दो प्रकार का विकल्प करता है ग्राही और ग्राहक यहाँ भी ग्राही ग्राह बना ग्राह हुआ था जागृत में वैसे वहां भी ग्राह्य और ग्राह विकल्पित विकल्प करता हुआ पश्चिम देखता है स्वप्न में देखता है यथा जिस पर देखता अब स्वप्न से जागृत के तरफ आते हैं यहां से वहां तो देखता है किंतु तो वहां से यहां नहीं देखेगा इसलिए जागृत को कारण माना स्वप्न को कार्य माना स्वप्न कारण होना था तो स्वप्न से यहां भी दर्शन होता तब होता स्वप्न से स्वप्न देखा हुआ जागृत में दर्शन नहीं होता जैसे हमारे दिवंगत पूर्वज आए थे स्वप्न में रात में बातचीत हुई थी मिले थे किन्तु तो अब नहीं मिलते वो जागृत में नहीं मिलते कभी भी नहीं मिलते जागृत में देखा सुना तो स्वप्न में होता है किंतु स्वप्न में देखा सुना तो जागृत में दर्शन नहीं दर्शन कहा था तथा असत स्वप्न की दृष्टि स्वप्न में भी देखा असत जैसे जागृत में भी असत था स्वप्न में भी असत है प्रतिबुद्धो अपन जब जरा हुआ व्यक्ति ग्राहक ग्राह भाग करके विकल्प करता हुआ देख नहीं पाता अविकल्प एन विकल्प नहीं कर पाता दो रूप नहीं कर पाता देख नहीं पाता चौ शब्द से क्या होगा कभी कभी ऐसा होता है जागृत में भी देखा हुआ स्वप्न में देखा जाए कोई नियम नहीं है जागृत में जो दर्शन हो गया स्वप्न में भी हो जाए कोई नियम नहीं है कभी कभी होता है कभी नहीं होता स्वप्न से जागृत में तो होता ही नहीं है तो जागृत से स्वप्न में कोई नियमितता नियम नहीं है ही है जागृत भी दृष्टवा स्वप्न न कदाचित कभी कभी देखता नहीं स्वप्न में जागृत में देखा हुआ है कभी स्वप्न में नहीं देखता ऐसी स्थिति आ जाती है तस्मात जागृत और स्वप्न हेतु इसी कारण से हमने जागृत को स्वप्न का कारण माना है यहाँ का संस्कार से वहां दर्शन होता है इसलिए वास्तविक सत्य है ये बात हमने मानते वेदांति हमारे यही एक ही आत्मसत्य है त्रिकाला बाधित आत्मा सत्य है न तो परमार्थ सत्या वास्तविक सत्य मान करके नहीं किया कि जागृत को कारण माना हो स्वप्न को कार्य माना हो ऐसा नहीं कहारोधे <क्ष़> पर चोरित परिहारे कथ्यमाने महासमाधान प्रार्थेते श्रीणु श्रीणु कहा सिद्धांत का सुनो उस विषय में सुनो मान को एकाग्र करो कैसे ये जो बक्ता लोग कभी कभी सुनो बोलते हैं कथा करते करते सुनो देखो ऐसा बोलते हैं करते हैं। क्यों ये सुनो देखो सुन दो रहा फिर क्या बोलना होगा उसको सुनो देख रहा है उसी की तरफ देख रहा है फिर देखो बात ऐसी है ऐसा बोलते हैं वक्ता लोग का देखो कब बोलते हैं कभी सुनो बोलते क्यों बोलते हैं जब वक्ता को पता लग जाता है कि इसका मन अन्यत्र हो गया है ऐसा पता लग जाता है उनके उससे अन्यत्र हो गया कुछ सोच में पड़ गया ऐसा लगता है तब बोलते हैं देखो मेरी बातों के ऊपर देखो उधर पद देखो जिधर देख रहे हो मेरी बातों को सुनो उधर पथ सुनो देख जो तुम सोच रहे हो तो वक्ता का अभिप्राय होता है देखो सुनो बीच बीच को बोलते हैं वक्ता स्वभाव है।, है उसका तात्पर्य यही होता है जब श्रोता अन्य मनस को हो गया हो उस स्थिति में वो शब्द का प्रयोग करते हैं उस कथा में एकाग्र कराने के तात्पर्य होता है इस प्रकार यहाँ भी शीर्णो शब्द आया है सुनो कह रहे तो इसका अर्थ करते है पूर्वापर विरोध है चोरी देह पूर्व में कार्य था सिद्धांत में जागृत स्वप्न को कार्य और कहते हैं उत्पन्न कोई होता नहीं जब कार्य होगा तो उत्पन्न होगा पूर्वापर में आपके कार्य का में ग्रोध ये पूर्वादि की शंका था ग्रहणा जागृत तो स्वप्न इत्यादि कहा था पूर्व में तो कार्य कहा था स्वप्न को अब कहते हैं कोई उत्पन्न नहीं होता सैतीसवें कारिका में स्वप्न को कार्य बताया और अड़तीसवें कार्य में उत्पाद से अप्रिषद बोल दिया पूर्वापर में विरोध है कारिका में ये प्रश्न उठा आपके कारिका में पूर्वापर सैतीसवें कार्य का अड़तीसवें कार्य का देखने दे पर विरोध होता है पहले उत्पन्न होता है बोला आपने का कार्य स्वप्न है कहा तो उत्पन्न हो रहा उत्पाद से अप्रिशदत्ता कैसे बोला पूर्वापर विरोधे चोरी पूर्वापर में विरोध के प्रश्न करने पर कारिकाओं में चुदा प्रेरणे ये प्रेरणा अर्थ में है यदातु ऐसे प्रश्न आ गया पर विरोध के प्रश्न होने पर परिहारे कथ्यमान इसका उत्तर देना है आप परिहार कथ्यमान हो गया कथन करने योग परिवार उसका उत्तर देना है विरोध नहीं है कहना है इसलिए मन समाधान प्राप्त है इसलिए मन को एकाग्र के लिए प्रार्थना करते हैं सुनो ध्यान से सुनो बात ऐसी है जाग्रत के संस्कार से स्वप्न में देखता है इसलिए उसको कार्य मान लिया मान्यता है ही नहीं कंतु तो स्वप्न के संस्कार से जागृत नहीं देखता इसलिए स्वप्न का कार्य जाग्रत ने मानते वास्तविक का तमेव प्रकार प्रकटन अक्षराणी हो उसी प्रकार को दिखाना चाहते है इसलिए शब्दावली का व्याख्या करते हैं असत इत्यादि शब्द असत माने तुच्छी है सशस्त्रिंग के समान नहीं समझना असत्य जाग्रत के विषय जो है असत है जैसे खरगोश के सिंह होता ही के होता नहीं केवल शब्द प्रयोग होता ऐसी बात नहीं है अनिर्वचने वाला है तो का व्यावृत्त करते दीजिए बंध्या पुत्र शब्द प्रयोग होता है और बंध्या का क्या पुत्र होना है वो असत होता है सशास्त्र बोलते हैं नर विषाण बोलते मनुष्य का सिंह प्रयोग होता है शब्द होता है सिंह नहीं होता असत्य है वो वस्तु तो असत्य होता है ऐसा असत नहीं है असत जागृति दृष्टि में असत शब्द जो है अनिर्वचनीय है बंध्यापुत्र आदि जैसा नहीं है ये जागृत ऐसा असत नहीं असत शब्द का प्रयोग है कार्य का रज्जु सर्प पर विकल्पतम भाष्य करने का जैसे रज्जु में भाषने वाला सर्प अनिर्वचनी होता है असत नहीं कर सकते उसको सत्य नहीं कह सकते असत भी नहीं कह सकते बंध्या पुत्र आदि जो होते हैं असत ही होता है रज्जु में जो सर्पाधि भाषते हैं वह अनिर्वचनीय होते हैं सदरूप से भी निर्वचन नहीं हो पाता असद रूप से भी निर्वचन नहीं हो पाता उसका वह अनिर्वचनीय है सत कहें तो बाद नहीं होना चाहिए रज्जु ज्ञान काल में बाध हो जाता उसका। है उसका असत कहें तो प्रती नहीं होनी चाहिए सर्प दिख रहा है भय हो रहा प्रतीति है असत भी नहीं कर सकते बंदे पुत्र को देख करके कोई भयभीत नहीं होता होता ही नहीं वस्तु क्योंकि यहाँ भय आता है इसमें वस्तु है वहां अनिर्वचनीय सर्प पैदा हुआ है ऐसा मान्यता आती है इसलिए भाष्यकार ने कहा असत शब्द का अर्थ अविद्यमान माना रज्जु सर्ववत विकल्पित जैसे रज्जु में सर्व भाषण होता है उस प्रकार है अधिष्ठान ज्ञान से ये निवृत्त होगा इसमें निवृत्ति होगी ऐसा वस्तु है कहा जागृति कहा दर्शन से आभाषतम शुचे तो दर्शन जो जागृत का दर्शन हो रहा विषय दर्शन हो रहा है जागृत का अनुभव हो रहा है आभास है, दर्शन है वास्तव में दर्शन नहीं है जैसे सर्प का जो ज्ञान होता है सर्प सर्वज्ञान सर्पा भाष है उसी प्रकार जागृत के विषय जागृता भाष है वास्तव भास में नहीं है आभाष कहा विकल्पितम शब्द से कहा जागृत में जो विकल्पित वस्तु है रज्जु सर्व पटे कहा था यथा जागृत दृष्ट विशेष स्वप्ने दर्शनाथ जागृत जागृत जागृत पूर्वादि की शंका है जिस प्रकार जागृत में देखा हुआ वस्तु है जागृत में जैसा दर्शन हुआ अनुभव हुआ उस वस्तु का विशेष सबका तो नहीं होता है स्वप्नों में जितने हमने जागृत में अनुभव किया सबका स्वप्न में हमें संस्कार से जन्य हो ऐसा नहीं विशेष है कोई विशेष का होता है कभी कभी ऐसा स्वप्न होता है जागृत का संस्कार जाकर के स्वप्न में दिखाता है विशेष है तो विशेष माने क्या चार में कहा विलक्षण वस्तु जो विलक्षणता आ रही जो वस्तु उस वस्तु का विशेष है स्वप्न दर्शनाथ स्वप्न में देखा इसलिए जा, जागृत वासनाधीन स्वप्न जागृत संस्कार के अधीन होता है स्वप्न पता लगे जागृत में जैसा देखा सुना वैसे स्वप्न में होता है इसलिए वो जागृत के संस्कार के अधीन जागृत इसलिए जागृत का कार्य रूप से व्यवहार होता है स्वप्न पूर्वी बोल रहा है इसी प्रकार तथा स्वप्न दृष्टि से पूर्वादी का उसी प्रकार स्वप्न में देखा हुआ जागृत में भी वैसे वासना के उदा दिखाई पड़ता है पूर्वादी बोलता है तथा स्वप्न दृष्ट से जागृत जागृत में भी देखने से स्वप्न का, का कार्य माने जागृत से प्राप्त स्वप्न कार्य जागृत से प्राप्त स्वप्न का कार्य जागृत प्राप्त हो, हो गया ऐसी शंका हो गईवादी वास्तव में स्वप्न का कार्य जागृत नहीं हो सकता है कार्य काम कहेंगे असत स्वप्न दृष्टा प्रबुद्धो नहीं न चप्य ऐसा आया है यह शंका है कहा द्वितियान क्या है असत स्वप्न स्वप्न तपस्या स्वप्न में देखा हुआ नहीं देखता जागृत में देखा तो स्वप्न में देखता है इसलिए तो माना जाता है ऐसे आभा में स्वप्न को कार्य स्वप्न तो में देखा हुआ प्रतिबुद्ध व्यक्ति नहीं देखता जगा हुआ नहीं देखता एक कहा स्वप्न जागृत उत्तम कार्यकार नियतम निपात है शब्द निपात है कार्य का निपात का स्वप्न और जागृत में कार्य का कहा वो भी हमेशा नहीं होता कभी कभी होता है कोई तो नियमित नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं है कि जो जागृत में देखे वो स्वप्न में होना ही जो जागृत में अनुभव किए वो स्वप्न में आना ही ऐसा कोई नियम नहीं, नहीं है कभी कभी होता है कभी नहीं होता निपात माने छह शब्द दिया है चादे शब्द किसी निपातन में ना इसकी चार चौध यद तु स्वप्न जागृत उत्तम कार्य कार्यकाल तदपीति नियतमित कहा शब्दाथ इत्यादिवास ने कहा था छब्द दिया हुआ है इसलिए क्या होगा तथा जागृति विदिष्टा स्वप्न में प्रसिद्ध कदाचित स्वप्न में नहीं देता ये नहीं की जागृत जब जब अनुभव हुआ स्वप्न में होना यह कोई नियम नीशेष का तस्मात् स्वप्न से प्राय तस्मागे स्वप्न जो होता है जागृत सास्कार होता है इसलिए उसका कार्य कहा गया जागृत पर्थसत्वात्न ताराप्या तथा विवक्षि कार्यकर्ण तथा कथम न होती पूर्वादी की शंका होगी जागृत पर वास्तविक है जितने भी जागृत को सत्य मानते हैं तो जागृत से परमार्थ सत्ता वास्तविक सत्य होने से जागृत अवस्था कार्य से उसका जो कार्य है स्वप्न उस परमार्थ सत्य जागृत का कार्य है स्वप्न होने से तादात्मा कार्यकाल में तादात्म्य होता है जागृत का ही कार्य है कार्यकाल में तादात्म्य होता में तादात्मा होता है तादात्म्य है तो स्वप्न भी परमार्थ हो जाए जब जागृत परमार्थ सत्य है तो उसका कार्य भी परमार्थ सत है क्योंकि कार्यकाल में तादात्म्य मानते हैं आप आग, कार्यकाल में तादात्म्य मानते हैं आपके कोई संभाव्य संबंध हो तो नहीं मानते जैसे हम लोग मानते हैं कार्यकाल में संभाव संबंध होता है हम माने नहीं आय वेदांति नहीं वेदांति है तादात्मे मानते हैं तो परमार्थ से जो अभिन्न है जाग्रत परमार्थ है और उससे अभिन्न जो स्वप्न है वो भी ही वो भी ही पथम न ऐसा मान करे की दोनों में कार्य का भाव क्यों जब वह परमार्थिक है तो वो भी परमार्थिक है तो पारमार्थिक परमार्थ में कार्यकारण का भाव क्यों नहीं होगा ये शंका है इसकी तो इस शंका की के द्वारा खन, शंका के खंडनीय जो व्यावृत है उसको ये के, के बारे में बोलते हैं नतु नतु का परमार्थ नीति जागृत भी वास्तविक सत नहीं है भाई परमार्थ सत नहीं है नहीं। आगे कहते टीका भाई व्यवहार दृष्टिया कार्यकाल स्वप्न जागृत पर जागृत स्वप्न में कार्यकाल भाव होता ही नहीं है व्यवहार दृष्टि से मानी अनिर्वचनीय सत्ता अर्थ में व्यवहारिक दृष्टि होती है पारमार्थिक सत्ता में कोई व्यवहार नहीं होता जो व्यवहारिक दृष्टि माने है जागृत का विषय है सर्प को हाय भी नहीं मान सकते नहीं, नहीं, नहीं मान सकते नहीं, नहीं, नहीं है तो भय नहीं होना चाहिए है उसका बाद नहीं होना चाहिए मृत काल में बाध हो जाता ऐसे यहाँ भी है जागृत स्वप्न में ये दिखाई पड़ते हैं आगे बाद हो जाता है शिव में बात होगा यहाँ की जो चर्चा है ऊपर की बात की चर्चा है ऊपर की अवस्था है पूरी अवस्था की बात चल रही है जो तीनों शरीरों से ऊपर व्यक्ति होगा उस, उस की बारे में चल रहा है। और जानना यही है जागृत में जो कुछ साधना होगी विचार होगा यही होना है बागी में तो नहीं हो पाएगा स्वप्नों में आप कुछ नहीं कर पाएंगे हाँ। अज्ञान रूपी चंद्र से आपको ढक देना है कुछ नहीं कर पाएंगे और मोटा कंबल पड़ जाएगा सुश्रुती में भी एक बारीक चतर पड़ जाएगा कुछ नहीं कर पाएंगे आप जो कुछ करना है यही करना है रहा है विचार करना यही है यहां बैठ करके तूर्य भाव के विचार में जाना है कोई साधना है राम विचार ऐसा है रहना तो जागृत नहीं विचार तो जागृत नहीं होगा और तूर्य भाव के विचार में है इस तरह से चलना पड़ेगा तो कहते हैं व्यवहार दृष्टि कार्य कारण पूर्व में जो कहा था व्यवहार दृष्टि से कहा था परमार्थ दृष्टि से स्वप्न और जागृत अवस्था में अनिर्वचनीय व्यवहारिक सत्ता को लेकर कहा था व्यवहार में ऐसा दिखाई पड़ता है तो जागृत में अनुभूत वस्तु का स्वप्न में दर्शन होता है कभी तो कभी ऐसा होता है किन्तु स्वप्न में अनुभूत वस्तु का जागृत में अनुभव नहीं होता है जैसे दिवंगत हमारे पूर्वज होंगे स्वप्न में रात में दिखाई देते हैं कभी जागृत में उनका दर्शन नहीं होता कभी भी नहीं होता गए तो गए वो वो दृश्य वाला नहीं है हमारे सामने कभी नहीं आएगा स्वप्न में आता है जागृत में नहीं आने वाला ऐसी तो मात्र से कार्यकारण कहा था तत्व तो दृष्टियातु पार्थिक दृष्टि से देखते हैं न जागृत है न स्वप्न है कार्यकार तो नहीं है तत्व दृष्टियातु बाघकालीन दृष्टि से देखेंगे ये तो अध्यारोप काल के अवस्था में कहा था कार्यकाल भाव आरोपित अवस्था थे जैसे रजु में सर्प आरोपित होता है तब वहां कार्यकाल भाव आदि होगी जब सर्वाधि बच जाएगी बार काल में कहा कार्यकाल भाव है तत्व दृष्टिया तो वास्तविक दृष्टि परमार्थ दृष्टि से तो अप्रसिद्धम में कुछ न भी कार्यकार कहीं भी प्रसिद्धि नहीं होगी कार्यकाल भाव जागृत को कारण भी नहीं बोल सकते वास्तविक तो दृष्टि से स्वप्न को कार्य भी नहीं कर सकते परमार्थ दृष्टि ऐसा कहते हुए नो अज्ञान अवस्तु एवं कार्य बहती है कहते देखो जो कार्य मानने वालों को हम पूछते हैं कार्य पूछेंगे चार प्रकार से माना जा सकता है असत से असत की उत्पत्ति होती है एक प्रश्न हमारा है अविद्यमान से अविद्यमान की उत्पत्ति होती है या अविद्यमान से विद्यमान की उत्पत्ति होती है या विद्यमान से अविद्यमान की उत्पत्ति होती है अथवा ये अविद्यमान से विद्यमान की उत्पत्ति चार प्रसंग आ सकते उत्पन्न होना माने या तो अविद्यमान से अविद्यमान की उत्पत्ति या अविद्यमान से विद्यमान की उत्पत्ति दो कोटि ये हो जाएगा अथवा विद्यमान से अविद्यमान की उत्पत्ति अथवा विद्यमान से विद्यमान की उत्पत्ति तो दो कोटि यह होगा चार कोटि होगा ये तो उत्पन्न होना होगा उत्पत्ति के बारे में चार प्रश्न होगा चारों नहीं बन सकते फिर उत्पत्ति कैसे मानेंगे स्वप्न उत्पन्न होता है कार्य है कैसे मानोगे उत्पत्ति मानने वालों को चार में से एक से पांचवां कोई उपाय नहीं है या तो अविद्यमान से अविद्यमान की उत्पत्ति मानो असत से असत की उत्पत्ति या असत से सत्य उत्पत्ति दो विकल्प होगा अब दूसरी बात क्या होगा से सत्य की उत्पत्ति या सत्य असत की उत्पत्ति ये चार कोटी तो होंगे दो वस्तु है सत और असत तो असत दो कोटि रखना असत से सत्य असत से असत दो कोटि और सत्य असत सत्य सत्य दो कोटि ये चार होगा ये चारों हो बनने नहीं सकते और पांचों उत्पत्ति का कोई कारण कोई तो वस्तु तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता अभी यही दिखाना चाह रहे हैं टीका नहीं कह रहे थे व्यवहार दृष्टिया कार्यकार स्वप्न जागृत और जागृत उत्तम स्वप्न और जागृत व्यवहार दृष्टिया ये आरोपित काल की बात है अध्यारोप काल की बात है कहा व्यवहार दृष्टि कहा परमा दृष्टि से कार्यकार आपने कहा तत्त्व तत्व दृष्टिया परमादृष्टि तो प्रसिद्धम अप्रसिद्ध है कहीं भी कार्य कोई घटा ही नहीं सकता अवस्तु एवं कार्य अवस्तु का अवस्तुन अज्ञात अवस्तु का क्या होगा ज्ञानाभाव अवस्तुन पंचमंत है अवस्तु जो ज्ञान का अभाव अवस्तु का अर्थ ज्ञान भाव अवस्तु जो ज्ञान भाव है उससे अवस्तु कार्यम न कार्य नहीं हो सकता ये पहला नहीं का। के का। है यह पहला व्रत दिखाना चाहता है किस्तुभूता ज्ञाना भावा जो अवस्थुभूत ज्ञाना भाव है उससे कोई अवस्थुभूत ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा अवस्त अवस्तु से अवस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता एकवटि दूसरा होगा अवस्थु से वस्तु वो भी नहीं होगा और वस्तु से अवस्तु भी नहीं होगा वस्तु से वस्तु भी नहीं होगा चार यहां बताना चाहते हैं कार्य जो उत्पन्न होने के लिए दो वस्तु हमारे पास सत और असत दो वस्तु है तो असत से असत की उत्पत्ति होती है या असत से सत की उत्पत्ति होती है या ये सत से सत की उत्पत्ति होती है या सत से असत की उत्पत्ति होती है यही तो चार विकल्प होगा चारों होने तो का आएंगे अब आदि में ये सिद्ध करते हैं कार्य का न्य सदेत सदसत हेतु तथा सच्चेकुम असत्कुत नास्त सदेतुक असत्कथ सच्च सदेतुं नास्ती सधेतुक असत्कुत असत हेतु का असत नास्ती असत कारण वाला असत नहीं होता माने खरगोश के सिंह से कोई पैदा नहीं होता क्यों वो खरगोश सिंह स्वयं असत है उससे कोई पैदा नहीं होता असत कारण से असत कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है बंध्या पुत्र से कोई दूसरा पैदा होता हो नहीं होता क्यों वो स्वयं नहीं है असत से असत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती कह भी देखो आकाश कुसुम असत होता है आकाश में पुष्प नहीं होता तो उससे कोई अन्य असर वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती नास्तिक असद हेतुकम असत असद हेतु असत है जिससे असत का कारण असत हो ऐसा कोई कार्य नहीं होता असद हेतु वाला बने कारण वाला असत नहीं होता एक पक्ष असत से असत की उत्पत्ति हो नहीं सकती है कैसे कैसे तो भाषा में इसकी स्पष्टकरण करेंगे असत से असत की उत्पत्ति दूसरी बात सत्य असद हेतुकम तथा असद हेतु वाला सत्य नहीं होता विद्यमान जिसके हेतु हो उसे विद्वान हो जाए ऐसा भी कोई सिद्ध नहीं होगा ठीक है असत से कोई सत्य उत्पत्ति हो जाए माने खरगोश के सीम से घट पैदा हो जाए ऐसा नहीं होता स्वयं असत है उससे कोई सत वस्तु भी पैदा नहीं होगा असत से असत भी उत्पन्न नहीं हो सकता असत से सत्य नहीं, नहीं, नहीं हो सकता दो कोठि हो गए और दो कोठि देंगे सत या सत्योग सत्य सत्य हो यह भी नहीं होगा घट बन चुका है घट से फिर पुनः घट नहीं होगा से सत्य नहीं होता घर पैदा हो गया उस घर से दूसरा घर नहीं बनता ये भी सत्य सत का हेतु नहीं बनता है। सत वस्तु भी का हेतु yes. नहीं बनता सद हेतु सत्य नास्तु और सद हेतुम असत होता है और से असत की उत्पत्ति कहा से हो सकती है सद हेतु वाला असत कहाँ से होगा ही नहीं सत्य कोई असत पैदा हो जाए संभव नहीं था ये चार कोटि है उत्पत्ति के लिए उत्पत्ति होना संभव नहीं है इसलिए सब अजाना है यही सिद्ध होता है आजादवाद यही सिद्ध होता है ठीक है शून्यवाद वस्तु सदैव कार्य में जाए थे शून्यदित पहले असत से असत की उत्पत्ति का खंडन किया है कार्यिका नास्ति नास्ती असत हेतु कम असत असत से असत की उत्पत्ति हो नहीं सकती है स्वयं असत है उससे दूसरे असत की उत्पत्ति वाला संबंध, यह कमन हो गया दूसरी बात है कार्यम जायते शून्यवादी नदेव कार्यूनता कहते देखो शून्यवादी जो बौद्ध है शून्य से जगत की उत्पत्ति मानते है ये होता है शून्य से मेरे जगत ऐसा मानते रह मुख्य माध्यम को विवर्त मखिलो शून्य से मेरे जगत शून्य में जगत करते हैं कुछ नहीं से जगत हुआ मानते का मत है बौद्धों का सदैव सदैव कार्यम जाए थे शून्य शून्य से कार्य उत्पन्न होता है कार्य तो विद्यमान है भी काम कर रहा है शून्य से पैदा होता है कहते हैं यह भी नहीं हो सकता असत से सत की उत्पत्ति नहीं देखी गई है खरगोश के शीण से कोई और पैदा होता हो कोई वस्तु सत वस्तु पैदा होता हो गढ़ बन जाता हो ऐसा नहीं होता स्वयं असत है क्या बनना आए नहीं कुछ उससे क्या होता शून्यवाद सद असत सदअेतुक असत हेतु वाला सत भी नहीं होता है संध्यवादी बहुत तो तो अभी कथे तथा अने ना? जो पूर्व में है असत से सत भी नहीं सत्ता है अभी कथे सांख्याद्विरोम संघिकोध योगी है सांख्या सत्य कारण भी सत ऐसा प्रधान सत्मा जगत भी सत्मा कार्यकारों दोनों को सब मानने वाले योगी हों चाहे सांख्य हो दोनों सांख्या एक शेष्वर है एक अनिश्वर है धीरे है, है, दोनों सांख्य ही प्रकृति और पुरुष के विवेचन दोनों लगे हैं उसी का कर काम करते हैं वो दोनों सांख्य में आते हैं एक कुशेश्वर बोलते हैं योगी को ईश्वर को माना उन्होंने कहते हैं कापिल वाले को दोनों सांख्या संख्या सांख्यादी क्या मानते हैं कार्यकार सप्तम संघ दोनों सत्य है ऐसा मानते हैं उनका खनन करते हैं सत्य सत हेतु का नास्तिक उतरार्थ वस्तु तो सत का कारण नहीं मानता कैसे नहीं मानता एक घट पैदा हो गया उस घर से दूसरा घट बनेगा क्या नहीं बनेगा सत सत्य का कारण हो घट तो से कटा घटान की उत्पत्ति हो जो घट बन गया है उससे दूसरा घर भी निकल आए ऐसा होता है क्या टीका है टीका देखें कुछ वेदांति लोग मानते हैं सदब्रह्म कारण मिथ्या ये जो प्रपंची है ना ये उसका कारण है मिथ्या सृष्टि का कारण है ब्रह्म ऐसा कहते हैं कार्यकाल भाव हो जाता है सृष्टि में और ब्रह्म में ब्रह्म कारण है वास्तविक कारण है मिथ्या सृष्टि ऐसा कुछ लोग मानते हैं तन निराशे एक देशी लोग को मानते हैं उसके कारण कहते सद हेतु कम असद सद सत सद्रह्म जो होगा वह कारण कैसे बनेगा का कारण नहीं बन है कैसे नहीं बनेगा आगे में दिखाई श्लोक से तात्पर्य कारिका का तात्पर्य का पहले बताते हैं परमार्थ तस्तु न कश्यचित के रचित अभी प्रकार का ये सारी कल्पना है कार्यकाल भाव की वास्तविक कार्यकाल भाव कोई भी कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकता कश्यचित के रचित अभी किसी भी प्रकार से और कश्यचित कोई भी व्यक्ति हो किसी के कार्यकाल भाव सिद्ध होना संभव नहीं हो परमार्थ वस्तु वास्तव्य तो न कश्यचित के भी, कि कोई भी हो किसी भी वस्तु का किसी भी प्रकार से कश्यचित वस्तु न और के रचित प्रकारेण किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तु का कार्यकाल भाव सिद्ध करना संभव नहीं है किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होगा कार्यकाल भाव न उपपद्य उसकी सिद्धि करना संभव नहीं कोई भी वस्तु का हो किसी भी प्रकार से हो सिद्ध नहीं हो ये चार प्रकार होते हैं वस्तु के उत्पत्ति मानने के लिए क्या असत से असत उत्पन्न होना है या असत से सत उत्पन्न होना है या सत से असत होना है या सत से सत होना ये चार ही तो होगा चारों को टी हो पाएंगे कैसे नहीं भाषण कथम पूर्वाज ने कहा क्यों नहीं होगा कार्य का भाव वास्तविक प्रश्न किया तो उत्तर दिया नास्ती असद हेतुकम असद हेतु वाला असत नहीं होता असत हेतुकम असत कारण वाला असत असत हेतु वाला असत नहीं होता देखो कैसे नहीं होता सस विषाम आदि हेतु कारण असत है एवं खर कुसुम खरगोश का सिंह आदि कारण बन जाता हो आकाश कुसुम के लिए मारे खरगोश के सिंह से आकाश पुष्प पैदा होता हो ऐसा होगा क्या पुष्प जमीन में आने वाला आकाश में पुष्प नहीं होता वो भी किससे पैदा होना खरगोश के सिंह से आकाश का पुष्प पैदा होना असद, असद से असत की उत्पत्ति हो सकती तो असत से असत की उत्पत्ति हो नहीं एक एक पक्ष उत्पत्ति के लिए कुमि का कारण बनना एवं ये नहीं हो सकता है कारण तद तो असदेतुकम असत नीत असत कारण वाला असत नहीं होता है माने खरगोश के सिम से आकाश पुष्प पैदा नहीं होता असत से असत की उत्पत्ति नहीं देती है आगे तथा सद भी घटाधि कहते हैं असत तो से की उत्पत्ति हो घट पैदा होता है खरगोश के सिम से ऐसा माना जाए वो भी नहीं हो सकता खरगोश रहा ही नहीं उसे घट की उत्पत्ति हो असत से सत्य उत्पत्ति होगी क्या नहीं तथा तो सद भी वस्तु सत है वस्तु व्यावहारिक सत है वहां असद हेतु नहीं होता कैसे का हो शस्त्र आदि का कार्य हो घट खरगोश के श्रेणी आदि का कार्य घट बन जाए ऐसा नहीं होता मैंने असत से सत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती खरगोश के श्रेणी से घट पैदा नहीं होता सत्य पार्थिक श्यावहारिक सत, सत, सत। अच्छा तथा सत्य विद्यमान घट विद्यमान घट आदि कार्य हो ना भी सत का कार्य नहीं होता पहले विद्यमान है घट वो घट से दूसरा घर पैदा नहीं होता सत, -सत का कारण नहीं होता अगर सत, -सत का कारण हो तो एक घट से दूसरा घट निकले जादूगर तो दिखा सकता है तो जादू वाला तो फिर कल्पना है क्या नहीं, नहीं चलेगा एक घट से दूसरा घट पैदा नहीं होता सत्य सत्य तो की उत्पत्ति भी नहीं होती है नास्ती कहा एक नंबर टिप्पणी कहा सत सदेतु के कर्य घटा घटान्तरोपत्ति पाद आपात यदि सब सत्य सतकार होना हो सत्य सत्य उत्पत्ति सांख्य मत है सत मानते काम मानने पर घटात घटान पाद आपात का है घट से दूसरे घर की आपत्ति आएगी अन्य घर पैदा होना चाहिए सांख्य मत के लिए खंडन किया सत्य सतकार हो सकता है यदि तो एक गठ से दूसरा घट हो विद्यमान अच्छा। है पहला वाला घट उसे दूसरा विद्यमान घट पैदा हो सबसे सत से अच्छा आगे अगले हैं सत कार्य असत को होता समझ चौथा है सत का कार्य असत माना जाएगा कैसे हो सकता है सत से असत होता ही नहीं संभव ही नहीं नचा अन्य कार्यकार चार को छोड़ करके कार्यकार की कल्पना कहीं कर सकते असत से असत की उत्पत्ति असत से सत की उत्पत्ति सत से सत की उत्पत्ति सत से असत की उत्पत्ति चार ही हो सकते है कल्पना इसे अतिरिक्त कल्पना संभव नहीं चारों हो नहीं पाए तो, तो कहां से कार्यकारनेगा जागृत स्वप्न आदि में वास्तविक कार्यकार होना संभव नहीं ये तो प्रतीति के आधार पर कहा गया जागृत को कारण स्वप्न को प्रती के पर कार्य वास्तविक कार्यकार नहीं होता इसलिए सब अजनवा होते हैं कोई पैदा ही नहीं होता पैदा होगा तो उसको कारण मिलना चाहिए वो कार्य होना चाहिए कार्यकार सिद्धि नहीं होगी कौन पैदा हो सकता है खाली अधेरे में व्यवहार चल रहा है वास्तव में होना संभव नहीं कहा अन्य कार्यकार के अन्य कार्यकार की कल्पना कर ले सकते होगा असत से असत होना है या असत से सत होना है या सत से सत होना है या सत से असत होना है चार तो है, है। इसे अतिरिक्त कोई कल्पना कर नहीं सकते चारों के चारों हो नहीं पा रहा है फिर कार्यकाल भाव कहाँ से होना पास चलो ये सिद्ध होगा कहा सत्य कल्पना होने की जा सकती है अतः अतः विवेक के नाम है कार्यकाल है जो विवेकी हेंगे कार्यकाल भाव के बारे में जिन्होंने रिसर्च किया होगा कारण कौन बन सकता है कौन कार्य बन सकता है या विवेकी ये विवेकी है उनके दृष्टि में उत, कोई उत्पन्न ही नहीं होता है तो कार्यकाल भाव को जो जानते वे हैं वही मानते हैं कारण कार्य ऐसे मानते जानने वाले नहीं माने कार्यकाल भाव बनता ही नहीं विवेकी नवेकी है विशेषज्ञ है कार्यकाल भाव के बारे में विशेष जानकार, जानकारी है जिनको देखते हैं तो नहीं मिलता कार्यकाल भाव असिध है कार्यकाल भाव कश्यच अभी किसी भी वस्तु का कार्यकाल भाव सिद्ध होता विवेकी अविवेकी दृष्टि में सारे कार्यकाल भाव या ज्ञान काल में अतः दो नंबर टिप्पणी केना भी प्रकार काल भाव से निर्पहित असंख्य किसी भी प्रकार से कार्यकाल भाव निर्पण नहीं किया जा सकता इसलिए विवेकी की दृष्टि में कार्यकाल भाव नहीं होता ये बता दें ठीक आदमी प्रसिद्धम कार्यकार प्रक्रिया प्रतिपादय उचितम अन्य प्रसिद्ध प्रकोपाद आक्षिपति कथम करके आक्षेप करता है क्यों नहीं होता कार्यकाल भाव प्रसिद्ध है मान रहे हैं लोग सभी मानते हैं इसका कारण मिट्टी को कारण मानते हैं घट को कार्य मानते हैं ऐसा ऐसा रहे सब कार्यकाल भाव प्रसिद्ध है लोग में। तो जब प्रसिद्ध है तो किसी भी प्रकार से उसको सिद्ध करना चाहिए नहीं खंडन कर दे नहीं होता करके बोल ऐसा नहीं करना चाहिए उसे सिद्धि करनी चाहिए जब प्रसिद्ध है लोग में कार्यकाल भाव सभी मान रहे हैं तो उसका तो जिसे किसी भी प्रकार से सिद्ध करने के बल देना सिद्ध चाहिए सिद्ध करना चाहिए यानी कि की खंडन कर दे नहीं करके बोल देना क्यों नहीं होता कार्यकार लोग मान रहे सब प्रसिद्धम कार्यकार तो प्रक्रिया जिस किसी भी प्रक्रिया से हो प्रसिद्ध जो कार्यकार प्रतिपाद उचितम प्रतिपादन करना उचित है उसको सिद्ध करना उचित है खंडन करना उचित नहीं है आप तो खंडन कर रहे हैं कोई उत्पन्न नहीं होता कर प्रसिद्ध का प्रसिद्ध है कार्यकाल अन्यथा प्रसिद्ध प्रकोप यदि ऐसा नहीं मानेंगे प्रसिद्धि पूर्ववादीप आक्षेप करता कार्यकाल भाव प्रसिद्ध है कथम करके भाषण आक्षेप किया प्रश्न नहीं आक्षेप क्यों नहीं होगा ऐसा कहा उत्तर देते हैं अनिर्वाच्य प्रसिद्ध अविद्ध सिद्धांत कहते हैं ये कोई विरुद्ध नहीं है प्रसिद्धि के विरुद्ध ने हम जो बोलना चाह रहे हैं कार्य कारण नहीं कहना चाहते हैं प्रसिद्धि के विरोध में प्रसिद्धि है अज्ञान काल में प्रसिद्ध है ज्ञान काल में नहीं है यही आप जाना चाहते हैं क्या बोलना चाहते हैं अनिर्वाच्य है मायामय है, माया माया है कार्यकार अज्ञान काल में है कार्यकारच्य है उसको सत्य नहीं मान सकते असत भी नहीं मान सकते स्थिति में है वो अनिर्वाच्य जो मायामय है कार्यकार प्रतिथि मात्र सिद्ध वो प्रतिथति से सिद्ध है अयुक्तिकम युक्ति सिद्ध नहीं है युक्ति से जाते हैं तो खो जाता है घट को मिट्टी मिट्टी को घट का कारण मानते हैं प्रतिति से चल रहा मिट्टी है मिट्टी तो कारण है घट कार्यूं कार्य कार्य कहा जाएंगे कार्यकाल भाव होता ही कार्यकाल भाव जो है अनिर्वाच्य है माया मय है कार्यकारिमात्र है प्रतीत मात्र सिद्धम प्रती सिद्ध है, है।, है। अयोक्तिको माने युक्तिसंगत नहीं है इति इसको विषय बनाकर सिद्धांत ये मन में रख रह रहे हैं कार्यकाल भाव वास्तव में सिद्ध नहीं हो सकता इसको बना विषय बनाकर प्रति प्रसिद्धि और प्रसिद्धि के साथ हमारे कोई विरोध नहीं।, हम को नहीं है हम कहते हैं कार्य भाव नहीं है लोग मान रहे हैं कार्यकार है अवस्था भेद से है विवेकी और अभिवेकी कारण से कोई विरोध नहीं है विरोध नहीं है अभिवेकी की दृष्टि में है कार्य कावेकी की दृष्टि में नहीं है हम जो बोल रहे हैं नहीं है हम विवेकी दृष्टि से बोल रहे हैं और तुम जो मान रहे हो अज्ञानी की दृष्टि से बोल रहे अज्ञान काल अज्ञानकालीन बात है अविरुद्धा कोई विरोध का नहीं है अज्ञान काल में कार्य हम मानते हैं ज्ञान काल में नहीं है हम ये बोलना चाहते हैं प्रसिद्ध अविरुद्धा क्योंकि कार्यकार प्रतिथि जो है मायावय है अज्ञानकालीन है और माने सब अजन्मा होना ज्ञानकालीन है कोई विरोध नहीं है मन में रख करके आद्यम पादम विभाजे आद्य पाद नास्ती असद हेतु कम असत इत्यादि का विभाजन करते हुए कहा नास्ती असद हेतु कम असत सस विषाध हेतु कारण असतः हादे मैंने असद हेतु वाला असद कार्य नहीं होता है सश विषाण से मैंने खरगोश के शिम से आकाश पुष्प पैदा होता हो ऐसा नहीं देखा है उन दोनों में कार्यकाल भाव नहीं मान सकता असत से असत पैदा नहीं होता कार्यकार होता ही नहीं दोनों असत है कारण भी असत कार्य भी असत असद तो कारण से असद कार्य कैसे पैदा होगा कार्य का द्वितिया है असद हेतु कम सत भी नहीं होता है, तो सत्य नहीं होता असद नहीं और असद नहीं असद कारण से सत्य हो जाए ऐसा भी नहीं ये कहा तथा घर के भाषा में कहा था तथा सद भी घटादि वस्तु विद्यमान है घटादि वस्तु है वह ये असद हेतु कम सशाद कार्य नास्ती असद वाला नहीं होता सभी सदि का कार्य घट नहीं बनता है खरगोश का कार्य घट नहीं बनेगा असत से नहीं होता ये है ये दृष्टान तृतीय पाधन व्यापर तृतीय पाध सत्य सद सत हेतु नास्ती सत भी सत का कार्य नहीं बनता क्यों कहा तथा सच इत्यादि भाषा तथा सत्य विद्यमान घटादि विद्यमान घटादि वस्तुंतर कार्य नास्ती एक घट से दूसरा घट पैदा नहीं होता है विद्यमान गढ़ से विद्यमान गढ़ पैदा नहीं होता सत भी सत का कारण नहीं बनता चतुर्थ पद सदेतुकम असद कुतः कहा था चतुर्थ पाद में सब कारण वाला असत कहाँ से हो पाएगा तो ये कहा था असत इत्यादि कहा था यही बोला था कि सत्कार्य असत कुत एवं संभव थे इत्यादि कहा था अस्तुतर ही प्रकारांतरण कार्यकाल भाव चार प्रकार नहीं हो पाएगा पांचों प्रकार कोई निकाल लीजिए आप किन्तु कार्यकाल बाबू सिद्धि तो करनी है लोग प्रसिद्धि है जब चार प्रकार नहीं हो पाएगा कोई अन्य प्रकार निकालो असद हेतु वाला असत नहीं हुआ असदे वाला सत्य नहीं हुआ आपने दृष्टांत दिया सदहेतु से सत्य नहीं हुआ घर से घड़ी की उत्पत्ति नहीं हुई और सद हेतु से असत भी नहीं हुआ ऐसा भी देखा नहीं गया सद हेतु से असत भी नहीं हुआ ये कहा सत्कार्य असद तैयार मिला तो अस्तुतरी प्रकारांतरण कार्यकार भाव फिर अन्य प्रकार से कार्यकार भाव ये तो प्रसिद्ध है लोग में कार्यकार भाव प्रकारांतर से किया जाए तो कहते हैं योग्य अनुपलब्धि विरोध होगा। प्रकारांतर लेने सकते हैं योग्य के अनुपलब्धि के विरोध होगा योग्य व्यक्ति का अनुपलब्धि का विरोध होगा अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध हो रहा है तो अन्य कोई मिलेगा नहीं कैसे होगा योग्य अनुपलब विरोध कैसा होता है वह प्रतियोगी के अभाव के आपातन के द्वारा अक्षय के द्वारा अभाव सिद्ध करना होता है घटा घटा की सिद्धि पर अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध होना है माने वहाँ पर आपत्ति देते हैं यदि अत्र घटा सिया तरी उपलब्ध होता है यदि यह घट हो तब तो, तो मिलना चाहिए किंतु मिल नहीं रहा इसके मतलब घटाभाव है नहीं कहते हैं प्रत्यक्ष होता है बोलते हैं प्रत्यक्ष नहीं होता प्रत्यक्ष भूतल के साथ त्र भूतले घटो नास्ती बोलते समय में हमारी हमारे सं, संपर्क किसके साथ है सन्निक भूतल के साथ है घटाभाव कहा दिख रहा है भूतल दिख रहा है तो वेदांत तो मत कुमारी भट्ट का मत है वेदांत तो मत है यह षष्ट प्रमाण मानते हैं तो अनुपलब्धि तो प्रमाण मानते हैं या अनुपलब्धि कैसा है ये दिखाते है टिप्पणी में योग्य अनुपलब्धि विद्धत्वाधी योग्यचा असौ अनुपलब्धि चाह योग्य व्यक्ति की अनुपलब्धि प्रतियोगी जो योग्य हो देखने योग्य हो अत्र पिछाच है उपलब्धि तो ऐसा नहीं कर सकते यदि यहां पिशाच हो तो उपलब्धि हो उपलब्धि नहीं इसका मतलब पिछाज नहीं है ऐसा नहीं मान सकते वो उपलब्धि के योग्य नहीं है उपलब्धि के योग्य व्यक्ति का जब उपलब्धि नहीं हो रही हो उस स्थिति में क्या होगा अभाव सिद्ध होगा अनुपलब्धि इसके लिए लगता है पिशाज नहीं है करके नहीं सिद्ध कर सकते आप यदि अदर पिशाचा से तरी उपलब्धि है ऐसा आपत्ति नहीं दे सकते क्यों वो योग्य होने उपलब्ध होने योग्य नहीं हो प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं हो तो अर्थापत्ति के द्वारा पिशाचा अभाव नहीं कर पाएंगे यहाँ घटाभाव की सिद्धि कर जाते हैं क्यों वो योग्य प्रत्यक्ष होने योग्य है किंतु नहीं हो रहा है अनुपलब्धि हो रही है नहीं हो रही है इसके बदला घटा है यही बोलना चाहते हैं योग्य अनुपलब्धिता का माने योग्य चाहु अनुपलब्धि अनुपलब्धि श्रीलिंग एशिया लगाया अनुपलब्धि प्रतियोगी को ऐसा होना चाहिए योग्य होना चाहिए उसकी उपलब्धि न हो तो उसका अभाव सिद्ध होगा अनुपलब्धि के द्वारा यह सिद्ध करता है अनुपलब्ध योग्योत्तम प्रतियोगी आपादन आपादन आपादित प्रतियोगिता अनुपलब्धि में जो योग्यता क्या है अभाव कि जो प्रतियोगी होगा जिसका अभाव बोलना चाह रहे हैं उसका जो प्रतियोगी हो जैसे अत्र घटा अभाव उस अभाव का अभाव के प्रतियोगी के आपादन करना यदि अत्र घटा आक्षेप करना आपादन के द्वारा आपादित होगा वो अभाव उस वो प्रतियोगी द्वारा अभाव उसके द्वारा होने वाला अभाव नहीं जैसे दृष्टांत यथा जैसे दृष्टांत है आक्षेप के माध्यम से सिद्ध करना है कैसा यदि अत्र घट ये कहेंगे यदि भूतल पर घट हो यदि अत घट यदि घट हो तो यदि भाव प्रतियोगी घटा घटा अपादन घटाभाव प्रति घट होता है उसका आक्षेप किया यदि अत्र घट घट नहीं दिख रहा है किन्तु आक्षेप किया यदि अत्र घट के द्वारा तभी उपलब्ध होता था तब उपलब्धि होनी चाहिए किन्तु उपलब्धि नहीं हो रही घट की उपलब्धि नहीं हो रही है आक्षेप किया यदि घाटा घटा सर ही उपलब्धि उस अभाव के प्रतियोगी घट होता है उसके आक्षेप कर द्वारा सिद्ध करना है तो घटा अनुपलब्धि है घटा अनुपलब्धि प्रतियोगी जो घट होगा उसके उपलब्धि का आपादन संभव तो हो तो होने से घटा अनुपलब्धि योग्य घट के अनुपलब्धि में योग्यता हो गई व्यक्ति प्रत्यक्ष होने योग्य है अभी नहीं हो रहा है ये नहीं कि अतः यदि पिशाचल ऐसे नहीं कर पा योग्य उपलब्धि नहीं अयोग्य उपलब्धि अनुपलब्धि प्रत्यक्ष करने की उपलब्धि नहीं, नहीं अनुपलब्धि नहीं। का अभाव पिशाचा अभाव सिद्ध नहीं कर सकते। उसकी प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है ढटके है होते हुए नहीं मिल रहा इसके तो तो है इसके बंदा अभाव है यह सिद्ध होता है इसके द्वारा अभाव एक अनुमानिक हो जाता है वेदांत और अनुपलौधिक प्रमाण से मैंने प्रतियोगी उपलब्धि के अभाव के, के द्वारा उसके अभाव माना जाता है अभाव ज्ञान के द्वारा अभाव सिद्ध करते हैं प्रत्यक्ष होता है नई आएगी तो ऐसे ही हो बुद्धि उनकी ऐसे ही है वो तो कहते हैं विशेषण और विशेष विशेषण संबंध से ज्ञान होगा विशेषण और विशेष अभाव संबंध होगा कहते हैं माने चक्षु का संयुक्त तो भूतल में होगा वहां विशेषण बनता है कि विशेष बनता है अब पता नहीं किस स्थिति में होता है दो प्रकार से बोलते हैं घटपत भूतल बोलेंगे मतुप विशेषण हो जाएगा भूतले घटो नास्ती बोलेंगे तो वहां पर भूतल विशेषण हो जाएगा घटा अभाव हो जाएगा विशेष हो जाएगा माने चक्षु संघ विशेषण विशेष अभाव सन्निक से मानते हैं विशेषण या विशेषण क्या बना हुआ है अभाव यदि मतुप लगा हो तो वहां अभाव विशेष हो जाएगा और भूतले घटो भूतले घटा अभाव बोलेंगे तो विशेष बन जाएगा गटबत, मत घटवत भूतलम घटाभाव भूतलम कहेंगे तो भूतल घटा भाव वाला है तो वहां मतुबंध हो जाएगा विशेष्य और भूतले घटा अभाव बोलेंगे तो भूतल विशेषण हो जाएगा अभाव हो जाएगा विशेष ऐसी स्थिति तो वहां विशेषण और विशेष से दो संबंध बनाते हैं जब शिक्षण निकट से जहां तक पहुंचना है पहुंचाएंगे वहां अभाव सिद्ध करेंगे दो संबंधों के द्वारा उनका मत ठीक नहीं है कहते अस्तुतरी प्रकारांतरण कार्यकार चल चार प्रकार नहीं हो पाया असत से असत नहीं हो सकता है दृष्टांत यह आपने हम मान गए और असत से सत भी नहीं हो पाया और सत्य सत भी नहीं हो पाया से असत भी नहीं हो सकता तो अन्य कोई प्रकार लोग किंतु लोग में जो प्रसिद्धि है कार्यकार कहते नहीं हो नहीं सकता कोई पांचवा कोई तरीका नहीं है यही है उत्पत्ति के विषय में चार नहीं है तो कोई उत्पन्न होता ही नहीं है सब अजन्मा ये सारे एका। अच्छा, समय हो गया है ओम सारी भ्रांति हैच्री ओम।